ये ग्रेट न्यूज़ दी तुमने विक्रांत चेहक उठा पुष्कर के ट्रांसफर होकर जाने की खबर सुनकर विक्रांत का दिल खुशी से झूम उठा वो तो शुरू से ही पुष्कर को यहाँ से हटाना चाहता था पुष्कर सर को अब इकोनॉमिक क्राइम डिपार्टमेंट में टीम लीडर बना दिया गया है उनका प्रमोशन हो गया सुनीधि ने बताया अच्छा तो है कम से कम अब कोई हमारा आदमी भी इकोनॉमिक क्राइम डिपार्टमेंट में हो गया है कभी कुछ जरूरत लगी तो हमारा काम भी हो जाएगा विक्रांत ने जवाब दिया लेकिन वो तो इकोनॉमिक क्राइम डिपार्टमेंट में है वहां तो पैसे के लेनदेन और फ्रॉड वाले मामले देखे जाते हैं हमारा तो क्राइम डिपार्टमेंट है हमारा उनके साथ क्या कनेक्शन हाँ बात तो सही है लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आपका कोई काम करेंगे सुनिधि ने जवाब दिया क्यों क्यों नहीं करेंगे मैंने उनके साथ कौन सा गलत किया है मैंने उनका कौन सा सिर है वो तो नैना ने उसका सिर था वो जाने उसकी दुश्मनी है पुष्कर से मेरी कौन सी दुश्मनी हाँ हाँ मैं तो भूल ही गई थी कि पुष्कर सर आपके बेस्ट फ्रेंड है सुनिधि ने विक्रांत पर व्यंग कसते हुए कहा अच्छा हाँ सर एक और न्यूज है ये तो सच में टेंशन वाली खबर है क्या क्या खबर है विक्रांत ने उत्सुकता वश पूछा हेडक्वार्टर से एक स्पेशल टीम भेजी गई है वो बैंक के रॉबरी केस और सीरियल मर्डर की जाँच करने के लिए आई हुई है बताया जा रहा है की इस स्पेशल टीम को कमिश्नर साहब ने भेजा है ओ, विक्रांत अलर्ट हो गया जब से ये लोग आए हैं तब से सबका दिमाग खराब कर रखा है सुनीधि ने कहा जैसे ही वो आए उन्होंने तुरंत ही टीम लीडर नैना मैडम से केस की सारी फाइल ले ली उन्होंने तो नैना मैडम से कहकर टीम बी का ऑफिस भी अपने लिए खाली करवा लिया है ओ, अब जाकर विक्रांत को समझ आया कि आखिर थोड़ी देर पहले नैना फोन पर चिल्ला क्यों रही थी सर इन लोगों को हेडक्वार्टर से भेजा गया है और कमिश्नर साहब ने भेजा है इसलिए सिटी ब्यूरो चीफ डॉक्टर संजय सर भी इन लोगों को कुछ ऑर्डर नहीं दे सकते सर एक बात और है सुनील ने चिंतित होते हुए कहा अगर सर ये केस हम लोगों ने सॉल्व कर लिया तब तो ठीक है लेकिन अगर इस स्पेशल टीम ने केस सॉल्व कर लिया तब तो फिर हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाली है बहुत बेजती होगी सर सुनिधि ने विक्रांत को यह भी बताया कि स्पेशल टास्क टीम को बैंक के भीतर लॉकर रूम में मिली डेड बॉडी बैंक के रॉबरी केस ऐसी मतलब भी ये ऑर्डर आया है की डीएन नगर ब्रांच को सिर्फ रॉबरी वाले केस की ही जाँच करनी है उन्हें सीरियल मर्डर केस में घुसने की जरूरत नहीं है अभी तक जो सुनने में आया उससे पता चला है कि ये स्पेशल टास्क फोर्स की टीम में जितने लोग शामिल है वो महाराष्ट्र पुलिस के अलग अलग ब्रांच के इन्वेस्टिगेटर है इनमें से अधिकतर तो मुंबई से बाहर के भी हैं। क्योंकि तो पहले भी 1994 का किडनैपिंग सॉल्व हो जाने की वजह से डीएन नगर पुलिस ब्रांच काफी फेमस हो चुका है इसलिए ये लोग यहाँ बहुत सावधानी से काम कर रहे हैं। सावधानी से मतलब कि ये लोग डीएन नगर ब्रांच के लोगो के लिए जलन रखते है ये किसी भी हालत में नहीं चाहते की डी नगर ब्रांच का कोई भी इन्वेस्टिगेटर कोई केस सोल्व कर सके इसीलिए ये लोग पूरी शिद्दत से इस केस को सॉल्व करने में लगे हुए हैं। दो कारण कारण, पहला तो स्पेशल टास्क फोर्स होने के कारण, उनके ऊपर जल्द जल्द से जल रिजल्ट देने का प्रेशर भी है। दूसरी बात ये भी है कि ये लोग डीएन नगर ब्रांच को नीचा भी दिखाना चाहते हैं। कुछ भी करके ये यहाँ के इन्वेस्टिगेटर्स को अपने मुकाबले कम बेहतर दिखाना चाहते है इसीलिए सुनिधि ने विक्रांत से कहा हमें इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करना है वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी की सारी बातें सुनने के बाद विक्रांत ने फोन रख दिया। दियाधि का फोन रखने के बाद विक्रांत तुरंत ही डॉक्टर संजय कोहली के पास फोन करके सारी बात क्लियर करना चाहता था लेकिन अब तक उसे भी थोड़ी बहुत सिचुएशन क्लियर होने लगी थी इसलिए उसने फोन नहीं किया उस वक्त डी नगर ब्रांच की स्थिति बहुत खराब चल रही है पिछले कुछ दिनों से तो यहाँ पर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा ही बढ़ गई है पहले तो टीम लीडर मंजू ससदेवा का मर्डर हुआ उस वजह से पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम को तगड़ा झटका लगा था हालांकि उसके बाद मंजू की जगह पर नैना ने आकर सारी स्थिति संभाल ली है उसके बाद ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात का अचानक जाना और फिर एक गैर जिम्मेदार ब्यूरो चीफ के रूप में पीयूष रंजन का आना और फिर अब उनका भी चले जाना उसके बाद टीम हेड का अस्पताल में होना और फिर टीम ए के लीडर चेतन राय का भी छुट्टी आरोप होना पुल मिलाकर हर तरफ ऐसी डीएन नगर ब्रांच पर मुसीबत टूट पड़ी थी और हेडक्वार्टर की तरफ से ये स्पेशल टास्क फोर्स ऐसी के के के देख रहे थे वो खुद की इज्जत को बचाने के लिए जल्द ऐसी जल्द इस केस को फिनिश करना चाहते थे उन्हें डर था कि कहीं उनसे पहले ही डीएन नगर ब्रांच का कोई ऑफिसर इस केस को न सोल्व करके दिखा दे और शायद इसीलिए वो लोग जानबूझकर बुझ यहाँ के इन्वेस्टिगेटर्स के लिए दिक्कत पैदा करने की कोशिश कर रहे थे इसी वजह से उनके आने से पूरे ब्रांच पर तनाव का माहौल बना हुआ था लेकिन इन सब बातों से विक्रांत को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था बल्कि इससे उसे फायदा ही हो रहा था दरअसल विक्रांत जब प्रेशर में होता है तब वो ज्यादा अच्छे से काम कर पाता है उसका दिमाग और तेजी से भागता है ऐसे स्पेशल टास्क फोर्स का आना विक्रांत को मोटिवेट ही कर रहा था अब वो और ज्यादा जुटकर इस केस पर काम कर सकता है इसीलिए वो बैंक से लौटकर पुलिस स्टेशन नहीं गया बल्कि तुरंत ही चोर बाजार के व्यापारियों के बारे में पता लगाने में जुट गया था वैसे इन काले बाजार के व्यापारियों को विक्रांत जितनी आसानी से पकड़ सकता है उतनी आसानी से कोई और नहीं पकड़ सकता था क्योंकि विक्रांत अपने पिछले जन्म में इस तरह के धंधों में इन्वॉल्व रह चुका है उसे चोर बाजारी के बारे में अच्छे से सब कुछ पता था विक्रांत जानता था कि इन लोगों को पकड़ने के लिए खास तरीका अपनाना पड़ेगा इन्हें नॉर्मली छापा मारकर नहीं गिरफ्तार किया जा सकता है विक्रांत जानता था कि इन्हें चोर बाजार के व्यापारियों को पकड़ने के लिए या तो एक स्टेप नीचे जाना पड़ेगा या फिर उनसे एक स्टेप ऊपर जाना पड़ेगा एक स्टेप नीचे जाने का मतलब की चोरों को पकड़ना पड़ेगा जो की सामान चोरी करके चोर मार्केट तक ले जाते है और फिर यहाँ व्यापारियों को बेचते है और एक स्टेप ऊपर जाने का मतलब है कि उन लोगों से कांटेक्ट करना जो कि इस चोर मार्केट से सामान को खरीदते हैं ये ज्यादातर अमीर लोग होते हैं, जो कि अक्सर चोर बाजार से सामान खरीद कर इसे और ऊंचे दाम पर बेचने की कोशिश करते हैं वैसे इन लोगों से कांटेक्ट करने के बाद भी इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आसानी से नहीं मिल सकती है तो क्यूँकी इनकी आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है और ये आसानी से अपने लोगों के बारे में नहीं बताते लेकिन इनसे कैसे सच उगुलवाना है और कैसे सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है ये विक्रांत को बहुत अच्छे से पता है उसके पास हर चीज की ट्रिक है इन सब कामों में उसके पास साल दो साल का नहीं बल्कि एक जन्म का एक्सपीरियंस है इस काम में वो माहिर है इसीलिए विक्रांत ने निश्चय किया कि वो इन सब लोगों के बारे में पता लगाने के लिए अपने हिसाब से काम करेगा